महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टच्वांशदतमोध्याय विदुर जी के भेजे हुए नाविक का पांडवों को गंगा जी के पार उतारना वैश्पावाच एक तस्वाले तो यहां प्रत्यय कवि विदुर प्रेसयामास तदनम पुरुष शुचि वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले माप वाले पुरुष को उस वन में भेजा सूदेश पांडवा नदी जलम कुण नंदन उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे विदत्म तनमुद्धि महात्मन ततस्तचारे चेष्ट पापचेतस ततः प्रवासी विद्वान्दुरे पार्थना दर्शयामास मनो मृतगा भागीरथी तीरे भी भी परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पाप आसक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया था इसीलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई जो सब प्रकार से हवा का वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताओं से थी। उस को चलाने के लिए यंत्र चलाया गया था वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था तथा पुनरथोवाच्ञापक पूर्वचित युधिष्ठिर निबोधे धम संज्ञार्थम वचनम कवे तदनंतर उस मनुष्य ने कहा युष्ट जी यानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है पुनः सुनिए मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ कक्षघन शिशिरघ्नश महाकाल बिलहुकस नित्यमात्मान यो रक्षति स जीवति तुमसे विदुर जी ने कहा था घास फूल तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन को वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है तेन महाम प्रेषिता संज्ञान भूयच्चैवाह महाम छत्ता विदुर सर्वतुवी कर्ण दुर्योधन च्रातृस मृणे शकनी चौंतीय विजिता विजेतासीन संथ इस संकेत से आप यह जान ले कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है इसके सिवा सर्वतोभावीन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए यह संदेश दिया कि कुंती नंदन तुम युद्ध में भाइयों से दुर्योधन कर्ण और शुकनी को अवश्य परास्त करोगे इसमें संशय नहीं है इमारि पथे युक्ता निरपसु सुख मोचयिष्यति वह सर्वान्न अस्मा देशान संशय यह नौका जलमार्ग के लिए उपयुक्त है जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूसरे दूर छोड़ देगी इसमें संदेह नहीं है अथतान व्यथतान दृष्टि स मात्रा नरोत्तमान नाव महारोप्य गंगायाम प्रस्थितानत ब्रभित पुनः इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर इस प्रकार कहा विद्रोह मूर्धन्युपाघ्राज परिस्वज वचो मुहु हरिष्टम गच्छता व्यग्राह पंथान चाब्रवीत विदुर्ज ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ इतुक्त सतुतान वीरान्मा विदुचोदिता तारया माथ राजेंद्र गंगाम राजेंद्र विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन सूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया तारय्वा तथो गंगामा पारम प्राप्त जया सि प्रयुज्याथ यथागत मगा कार उतारने के लिए पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे तब उन सब के लिए जय हो जय हो, हो यह आशीर्वाद सुनाकर कर वह जैसे आया था उसी प्रकार गया महात्मा प्रतिसत्य वही कवे गंगा मुत्तर वे गे न जगमोढ़ महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेगपूर्वक वहाँ से चल दिए कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका इत श्री महाभारती आदि पर्वि जतुगृह पर्वणि गंगोत्तरण ही अष्टतरिशद्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतो पर्व में पांडवों के गंगा पार होने से संबंध रखने वाला एक सौ अड़तालीसवां अध्याय पूरा हुआ